तनक हरी चितोजी मोरिओ तनक हरी चितोज जी मोरी ओर तनक हरी चितोज जी मोरीओ मै अधीन प्रभु शरण त्योहारी में आधीन प्रभु शरण तिहारी और नहीं जो तनिक हरी चित जी मोरी हो तनिक हरी चितोजी मोरी हम चितवत तुम चितवत नाह हम चितवत तुम चितवत नाही दिल के बड़े जी कठोर दिल के बड़े जी कठोर तनक हरी चित जी मोरियो हमरे आस एक तुम्हारी हमरे आस एक तुम्हारी आस नहीं छुओ आस नहीं छुओ घड़ी घड़ी में अरज करत हूँ घड़ी घड़ी में अरज करत हूँ अरज करत भय भो अरज करत भयो भो तनक हरी ची जी मोरी हो तुमसे हमको ना ही मिलोंगे तुमसे हमको ना ही मिलोंगे हम सो लाख करो तुमसे हमको ना ही मिलोगे हमसे लाख करो बन बन माही ब्याकुल डोलू बन बन माही ब्याकुल डोलू ढूँढ परीच हो ढूँढ परीच हो तनक हरीचो जी मूरी हो मीर के प्रभु कबर मिलोगे गे मीरा के प्रभु कबर मिलोगे सुंदर प्रीतम मोर सुंदर प्रीतम मोर तनिक हरी चित मोरी और तनिक हरी चितों जी मोरी ओ बढ़िया निवेदन है मीरा जी का तनिक हरी चितो जी मेरी और हे सदगुरु हे परमात्मा जरा आप भी मेरी तरफ ध्यान दीजिए तेने कह रही चितो जी मोरी और मेरी तरफ आप भी अपना ध्यान थोड़ा दीजिए मैं अधीन प्रभु शरण तुम्हारी मैं तो बिल्कुल अधीन हूँ आपके शरण हूँ और नहीं को जो मेरे अंदर कुछ भी जोर साहस नहीं इसलिए इनका निवेदन है कि तनिक तनिकारी कि आप अपना ध्यान मेरी तरफ भी दीजिए आगे कहती हैं कि हम चितोत, तुम चित नहीं कि मैं तो आपको देखती रहती हूँ लेकिन आप तो मुझे देखते ही नहीं मैं चितवत तुम चितवत नहीं दिल की बड़ी जी कठोर <laughs> आप <का इरे। laughs> तो बड़ा कठोर है आप जरा सा भी ध्यान नहीं देते ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं होती कि वह सदगुरु कठोर है वो तो बहुत ही मुलायम भी है है ना बहुत ही मुलायम भी है साधक चितवन करता है उसको देखता है उसकी तरफ झुकता है तो वो भी देखता है वो तो कहता है मैं तुम एक कदम चलोगे तो हम सौ कदम आ जाएंगे और आता भी है ऐसी बात क्यों नहीं चित होता है लेकिन रह गई कि इतनी दूरी है कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा साधक तो तुरंत चाहता है कि बस एक क्रीज आ जा लेकिन इतनी दूरी है अर्थात दूरी से तात्पर्य इतने संस्कारों का बोझ है शरीरों का बोझ है अभी योग्यता नहीं आई है तो कैसे आ जाए कैसे दिख जाए अभी बच्ची पैदा हुई बच्चा पैदा हुआ तुरंत बिया हो जाए ये कैसे संभव है उसके लिए तो योग्यता होनी चाहिए ना कम से कम सोलह बरस अट्ठारह बरस कानून अठारह इतना तो कानून है ना तो उसी तरह से अब वो तो देखता ही है वो किसको नहीं देखता जो नहीं भजता उसको भी देखता है और जो भजता है उसको भी देखता है सबको देखता है लेकिन उसके सामने समस्या है समस्या यह है कि अभी जो संस्कारों के बंधन है उसे मिटाने हैं तभी वो दर्शन दे सकता है अब एक फरसा मार के इस जमीन के अंदर से कोई जल पीना चाहे तो क्या संभव है यदि सौ फरसा भी मार दे तो क्या संभव है वो भी नहीं हजार फरसा मारे तो भी संभव नहीं है तो भाई उसका एक स्टेज है जब उस स्टेज पर हम पहुंचेंगे तो जल खुद ही मिल जाएगा अब उसको आने का जरूरत है, तो है, है, है।, है, तो है, तो है वो कहीं से आता थोड़ी वो तो है बस बस स्वप्न के टूटने की देरी है जागरण होने की जरूरी है देरी है जब ही जागरण होगा बस दिख जाएगा वो कहीं दूर थोड़ी कि कहीं उत... आकाश में बसता है वो आ जाएगा अब आप दर्शन कर लेंगे ऐसी कोई बात नहीं वो तो है अभी भी उपस्थित है यहाँ भी आपके बाहर भी ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह उपस्थित है बस अर्ते हमें उस स्टेज पर पहुंचना होगा जहाँ स्टेज पर पहुंचकर लोग संत महापुरुषों ने दर्शन किया है इसीलिए देरी होती है लेकिन मीरा जी घबराइए कि कब आ दर्शन नहीं ऐसे ही तो हम चितवत तुम चितवतना ही दिल की जी बड़े कठोर दिल के बहुत कठोर ऐसी बात है भी नहीं भी है न्याय के लिए और सत्य के लिए योग्यता के चलते उसे कठोर तो है नहीं लेकिन कठोर समझा जाता है जैसे पार्वती जी तपस्या करते क्या क्या नहीं कर गई आग पैदा हो गई आग में जल रही थी लेकिन फिर भी नहीं गए भाई अभी कमी थी तो कैसे जाए है जब पूरे हो गई तो फट से पहुंच अर्थात जब शून्य हो जाएंगे तो ईश्वर खुद आ जाएगा है बस दिख जाएगा लेकिन हमें शून्यता लाने की दे है शून्यता जितने समय में आ जाए इस जन्म में आ जाए दो चार जन्म लग जाए या चालीस बरस में आए जब आ जाए आ जाएगी हो जाएगा हमारी आस एक तुम्हारी आस नहीं कछोर कहना की मुझे तो केवल तुम्हारी ऐसा है और कोई ऐसा नहीं साधक के लिए यह तो लाजमी है अनन्य भाव ये अनन्य भक्ति कही जाती है जहाँ सदगुरु के अलावा अन्य किसी का विचार न हो तो ये अनन्य भक्ति होती है और अन्य जहाँ अन्य हो ही नहीं तो ये अनन्य भक्ति चाहिए बस एक चाहिए यदि दो भी हो गया तो गड़बड़ा है अब कुछ लोग तो जब कुछ पूजा शुरू करते हैं तो कुल भगवान के मनाए जाते हैं पचास हिंदू भगवान हैं सौ हैं पता नहीं कितने है न कुल के मनाए जी हैं अब बताओ कैसे होगा है ऐसे ही बात है अनन्य भक्ति चाहिए एक भगवान एक को मानो एक को जानो सब काम पूरा हो जाएगा सब एक ही है घड़ी घड़ी मैं अरज करत हूँ अरज करत भय बोर मीरा का कहना है कि मैं तो घड़ी घड़ी हर पल आपकी याद करती हूँ और याद करते करते बोर हो गया अच्छी बात है श्वास श्वास पर ही बजो वहीं तो बोर भल वहां का सास सांस पर ही बजो वृथा सास ना जाए ना जाने की सांस में आवागमन हो जाए हर पल पल भजना है अभी शुरुआत में तो बताया जाता है आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा पर बीस मिनट यही ना बताया जाता ये तो बच्चे को चलाने के लिए होता है लेकिन ये तो बात आ पहुंचते पहुंचते आगे बढ़ते बढ़ते होगा श्वास श्वास बरी बजू बिता श्वास न जा हर श्वास जो हम लेते हैं हर श्वास जो हम छोड़ते उस पर सदगुरु का चिंतन होना चाहिए यानी हर पल हर क्षण हर मोमेंट सदगुरु की याद रहेगी तो सफलता जल्दी मिलेगी और यदि बीच में दूरी बन जाती है छूट जाता है तो समय लगेगा अब कोई यात्रा पर निकले मोटरसाइकिल चला के हवाई जहाज चला के बीच में जाके रुक जाए विश्राम करने लगे तो देरी तो होगी मंजिल पूरा करने उसी तरह से साधना चलते चलते फिर हम रुक जाते हैं तो वही कारण देरी का बनता है लेकिन हो वह ऐसी बात नहीं फिर हो सारे रुक जाना भी उचित है अगर रुक गए तो वहाँ काम समाप्त करो और फिर फट से याद करो। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो घड़ी घड़ी मैं अर्ज करत हूँ अरज करत भय तुमसे हमको नहीं मिलेंगे तुमसे हमको नहीं मिलेंगे हमसे लाभ करो। अर्थात उनको कहने का मतलब है कि मैं तो आपको देख देखती हूँ और आप ही मेरे एक हैं लेकिन आप मेरे एक है लेकिन आपके तो हजारों है लाखों है पता नहीं कितने इसलिए वो अपने कहते हैं कि हमारे लिए तो केवल एक सदगुरुगुरु के लिए तो तमाम लोग हैं ऐसा ही उनका कहना है बन बन माही ब्याकल डोलूं ढूंढ परी चोर कहते हैं कि मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल छान मरते हैं और मार जंगल में शांति हुई थी ये सही बात है इतिहास के दृष्टिकोण से तो तुमसों हमको ना ही मिले सॉरी बन बन माही व्याकुल हो लूँ ढूंढ परी परीचे वो मैं तो व्याकुल होकर मिलन की बेसब्री में बन बन ढूंढती फिरती हूँ चार ओर खोजती हूँ कि कहीं मिल जाए ऐसी ही तड़प अभी तो एक कम तरफ है वो सुकुरात वाली तड़प चाहिए <laughs> अर्थात जो पानी में डुबो दिया गया और पहाड़प तप कर रहे शरीर नीला पड़ गया तो फट से तनी से ऊपर गया हाँ किस चीज़ की आवश्यकता है अरे पहले तो मुझे हवा की आवश्यकता साँस ले जा बोला <laughs> नड़प जब ईश्वर सदगुरु व परमात्मा के लिए होती है तो फट से फट से आ जाएगा हरसात फट से हो जाएगा लेकिन वह तड़प तो लानी पड़ती है धीरे धीरे होता है घबराने की जरूरत नहीं है जबरी करने की जरूरत नहीं है जबरी में खतरा हो सकता है इसलिए जबरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है बस हमी रूपी नौका पर बैठ जाना है वो तो खुद ही धीरे धीरे समय आएगा तो पार कर देगा वो तो चल रही यदि बैठे हैं उतरे नहीं तो पार कर ही देगा बस इस सदगुर पर भरोसा करके बैठ चुकी तो वो मल्ला है जानता है वो बैठ जाओ सत्संग रूपी नौका पर और उसमें बैठ ही रहो उतरो मत फिर ऐसे ही करते कराते करते कराते धीरे धीरे वो पार कर देगा बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं आगे कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे ठुंदर प्रीतम मोर और मीरा जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मिलेंगे आप तो बिल्कुल सुंदर हैं सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्य ही सुंदर है अर्थात वह अनुराणी स्वरूप परमात्मा का जो समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है वही एक सुंदर है उसी सुंदर से बाहर की सुंदरता भी टीकी है यदि वो सुंदर निकल जाए तो कुल सुंदर गायब सब सुंदर फैल तो सत्य ही सुंदर है और वो सुंदर यदि निकल जाए इसमें जो बोलने वाला निकल जाए तो ये शरीर की मन जितनी सुंदरता हो सब तुरंत नष्ट हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हो जाएगी